बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदीचैतन प्रभु वंदे नित नंदसहोदित श्रीनंद नंद वंदे राधि चरणोदय गोपीजन सामूत बिंद वन मनोहर वंशाकृपा सिंधु पतितान पाने वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मूक पंगु लिरी यम बंदे परमाधव बृंदाई तुलसीदे वैकेश भक्ति पदे देवी दी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर च नरोतम देवी सरस्वती तुदीर संकेतनेथोपदेश गौरी अत्र भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदा जगोदरुण सदाभवनमिष्टोहम तेरास्पद शिव विरी शरण्य भीतापालीपूत वंदे महापुरुष ते चरविंद तैक्ता दुस्त सुसिवराज्जलक्ष्यम धरवीठ अर्ज वचसा जदगा दरण्यम मेघ दैत वधा वो वंदे महापुरश ते चरणारवविंद यद्लवनखचंदम छटाया विस्वर्जित सार मूर्ति पूर्णागर सुसागर कदा राधिका मि का श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंदत गाधर शिव गौर गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे अजानुलबित भुजों कन का बदतो संकेतनिकमलायता चौ विषाम भरो द्विज भरो जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करु करुणा भुत हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम बागी बदने लक्ष्मीर जस्व बागस्वनी लक्ष्मीजस्वी जसास्त हृदय संगी सिंह ज्योहैक अच्छ्युत तो विकर्षती मांता ृष्णत उदर शुत घन्नतपल दृकाच काचकरम शक्ति बहवो सपत्व गृहपति शिशि भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर उपाध्यन बताएं विष्णुप्रिया देवी गौर शक्ति विष्णुप्रिया देवी की कृपा बगैर स्त्री पुंग भेद जो दर्शन स्त्री पुरुष ये जो भेद दर्शन इसके छुटकारा मिलकर गौरंग महापभु का मंदिर में गृह में प्रवेश का अधिकार नहीं होगा जब तक गौरवशक्ति विष्णुप्रिया देवी अपराकृत सरस्वती चिन्मय सरस्वती का पूर्ण कृपा ना हो जाए तब तक बुद्ध जीव किसी भी हालत से स्त्री पुंग भेद दर्शन से छुटकारा नहीं पाते अर्थात गौरंग महाप्रभु का गृह उसका अंदर प्रवेश अधिकार नहीं होता बद्ध जीवों का लिए ये एक बड़ा समस्या है श्रील प्रहलाद महाराज जी नृसिहदेव कपास भगवान नृसिहदेव पास प्राथना करते हैं ठाकुर जी मेरा तो हालत ऐसा है जीव ही कतो विकर्षति मावितिप्ता विप्ता सृष्ण अन्नत स्तग उदरम श्रवण कुित्राण चपल दृक्च कर्म शक्ति हमारा ये जो जवान है अच्छा अच्छा खाने का लालच इधर खींचता है हमारा चंचल आंखें दूसरा जगह खींचता है कान का स्थिति है दूसरा जगह खींचता है हमारा जो उधर उपस्थित बेग हमको इधर उधर ले जा रहा है एक्चुअली देर इज नो सल्यूशन कोई समाधान हमको दिखता नहीं ठाकुर जी हम क्या करें प्रहलाद महाराज कातर होकर निशिंगदेव के साथ सामने ये प्रार्थना कर दिए हमारे ये स्थिति है बद्ध अवस्था है हर बद्ध जीवों का ही यही हालत होता है जितना सारे ज्ञानेन्द्रिय है कर्मेंद्रिय है बुद्धि सब एक एक जगह खींचतान करते हैं खींच के ले जाते हैं गीता में इसलिए भगवान बताएं अनिच्छ नोपी बाणसियों बलादी बनिया जो अर्जुन बोलते हैं भगवान हमारा इच्छा नहीं है कोई बुरा काम करने का लेकिन ना जाने कैसे कौन मेरे को जोर जबरस्ती काम में लगाता था क्या करें अर्जुन भगवान का सामने ये अपना स्थिति को पेश कर दिया अनिच्छनोपे वर्ज्य बला हमारे इच्छा नहीं है ये पाप आचरण करने का कोई इच्छा नहीं है लेकिन कौन हमको ये पाप में जोर जबरस्थी लगाते हैं इसका इसका उत्तर भगवान ने दिए हैं सुंदर काम एशो क्रोध एशो रजो गुणो सम महासनो महापत्ना विधि नैनम आप आपका दुश्मन को बाहरी जगत में ढूंढते हो ये दुश्मन वो दुश्मन लेकिन शास्त्रों का विचार से दुश्मन तो अंदर बैठा हुआ है अपना जो स्वरूपी होए रूपी रिपू है सारे अपना दुश्मन मन के बैठा है प्रहलाद महाराज जी उदाहरण दिए जैसे एक सज्जन व्यक्ति का बहुत पत्नी है बहु बहुव स्वपत्नी एवं गृहपति मणंती एक सज्जन व्यक्ति का बहु पत्नियां हैं तो क्या करे खिस्तन होगा इधर खींचे इधर खींचे और बेचारा जाएगा बद्धजीवों का ऐसा हालत है सिलो भक्ति सिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी ठाकुर इसलिए बताएं, जो ये जो जड़ दर्शन इससे मुक्ति होने का एक ही रास्ता है विष्णु प्रिया देवी अपराकृत सरस्वती कृपा कर दे तो हो जाए लेकिन विष्णु प्रिया देवी का कृपा मिलना भी उतना आसान नहीं है गौरव शक्ति विष्णुप्रिया देवी का कृपा मिलना नॉट सो इजी इतना आसान नहीं कृपा मिलने के लिए क्या कर क्या किया जा सकता बोले विष्णुप्रिया देवी का चरण का जिन्होंने बहुत सेवा किया इनका चरण पकड़ो जैसे भगवान साक्षात तुम्हारा साथ कोई बात नहीं करेगा भगवान का साथ संबंध हो सकता है जब गुरु वैष्णव का संबंध हो जाए विष्णु बयादेवी जी का कीपा लेने के लिए ईशान ठाकुर अंतिम समय तक ईशान ठाकुर का प्रवेशोदिकार था विष्णु बेहदी के सामने जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर चलेंगे सूनापन चारों ओर विष्णुप्रिया देवी को दर्शन करना बहुत मुश्किल किसी का दर्शन नहीं होता था ईशान ठाकुर का प्रवेश था वंशी बदानंद प्रभु सचिमा तो है ही है जब सचि चला गया तो बंशी ब... माने वंशी बदानंद प्रभु और और हाँ ईशान ठाकुर ऐसा ही ईशान ठाकुर का कीपा के द्वारा श्रीनिवास आचार्य कैसे चैत विष्णुप्रिया देवी का कीपा प्राप्त किए की इसका प्रसंग बाद में आए अब प्रश्न आता है आप तो बोल दिए जो अप्राकित सरस्वती हाँ अप्राकित सरस्वती विष्णुप्रिया देवी ये हमने नहीं बताया श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज पॉइंट आउट किए इसी दिन विष्णुप्रिया देवी का आविर्भाव ध्यान देना इसी दिन का ऊपर ध्यान देना सेवा करना यह तिथि थी का जगन्नाथ दस बाबा जी हमारा बता दिए अप्राकृतिक सरस्वती अप्राकृतिक सरस्वती विष्णुप्रिया देवी बोल के किताब निकाला था तीन चार साल पहले उसमें चिन्मय सरस्वती प्राकृतिक सरस्वती इसका भेद क्या है ये सब आगे पीछे दे दिया था अब जिसको हाथ में ये किताब है पता है ये जो भगवान का तीन शक्ति हैं, लादिनी संवित और संधिनी। तीन शक्ति जानते हो विष्णु पुराण का प्रवचन है सुंदर विष्णु शक्ति पराप्रक्ता, ये जो श्लोक है इस श्लोक में सुंदर होता है ये जो तीन शक्ति हैं ये शक्ति तीन शक्ति का फंक्शन मेटेरियल जगत में क्या है अप्राकृत जगत अप्राकृतिक जगत में क्या है ये जो तीन शक्ति हैं ये अंतरंगा शक्ति का ही विभेद है लेकिन ये शक्ति में जिसको तुम संगित शक्ति बोलते हो संगीत संधिनी शक्ति के द्वारा जैसे श्रीवास प्रभु जी का परिवार है लड़का लड़की बच्चा सब है और आपका घर में भी बच्चा बच्चा है दोनों समान नहीं है भक्ति में ठाकुर जी ने व्याख्या करके बोले श्रीनिवास आचार्य जी का जो परिवार है उसमें ये सब भगवान का संधिनी शक्ति का प्रकटित तो नियोजन संधिनी शक्ति जो भगवान है संधिनी शक्ति के द्वारा धाम आदि जितना सारे अपराकृत बपू है गुरु वैष्णव का सब संधिनी शक्ति का प्रकटित बाहरी आदमी का ये समझ में नहीं आएगा और संगीत शक्ति के द्वारा नॉलेज रिलेशन जितना सारे है ज्ञान है संगीत के द्वारा ये जो संगीत शक्ति है जिसके द्वारा ब्रजभूमि का अंदर बैकुंठ का अंदर एक का साथ दूसरे का प्रेम का संबंध है सब एक के, एक से एक के साथ दूसरे का सुंदर ये सब संगीत शक्ति के द्वारा आज जो संगीत शक्ति नहीं है तो होगा ही नहीं संगीत शक्ति नहीं होनी तो होगा ही नहीं सब अंतरंगा ये जो संगीत शक्ति है शक्ति का पर रिफ्लेक्शन ये जगत में पड़ा है इसके द्वारा ही ये जगत में आदमी इंजीनियर डॉक्टर केमिस्ट्री फिजिक्स जितना सारे नॉलेज आता है इस जगत में सो वो अपराकृत जगत का जो वास्तव नॉलेज है इसके परवाटेज विकृत प्रतिफलन है जितना सारे जड़ जगत का बुद्धि दिमाग है चलता है वो संगित शक्ति अपराकित जगत का संगित शक्ति का छाया है इसके द्वारा इतना तगड़ा बुद्धि समझा ये जो विद्या है जड़ जगत का सारे सब वो अपराकित जगत का जो संगित शक्ति इसके द्वारा इसका छाया शक्ति इधर है और लादिनी शक्ति इसका बारे में भक्त विनुष्ठा को सुंदर व्याख्या किया लादिनी शक्ति नहीं होने से भजन करने का कोई इच्छा ही नहीं होगा आनंद कहा से आएगा कोई अगर भजन करे तो किस लिए करे जितना सारे जगत का जीव है सब आनंद का पीछे दौड़ता है चाहे संसार करे नौकरी चाकरी करे कुछ भी करे इसका पीछे एक ही कारण है वो आनंद चाहता है enjoyment, लेकिन आनंद का स्वरूप इसको पता नहीं वास्तव आनंद का स्वरूप क्या है इसका बारे में उपनिषद में बहुत सारे बातें बताया गया उपनिषद में भगवान सुखस्वरूप आनंदम ब्रह्मोत्वी वेदांत में आदि सब जगह दिया हुआ है लेकिन आनंद का स्वरूप क्या है ये ना जानने का कारण जीवों का संसार नहीं तो संसार होने का कोई संभावना नहीं लादिनी दारे करे ये भक्तें पोषण करे भक्तों को जो आनंद देता है लादायते आनंदोदान करे आनंद दान करने के ये तरीका ये जो लादिनी शक्ति इसके द्वारा तुम्हारा मजा आ रहा है आनंद आ रहा है तब तुम भजन कर रहे हो नहीं तो भजन करने का कोई इच्छा नहीं होता किसी का अंदर भी लादिनी अंतरंग शक्ति ये भगवान का जो जोगुमाया अंतरंग शक्ति का कीपा जब तक ना हो जाए तब तक होगा नहीं गौरलीला का बारे में शिला भक्ति विनोद ठाकुर सुंदर बताए अर्चन मार्ग में गौर विष्णु प्रिया का आराधना का विधान है अर्चन मार्ग में अर्चन करने जाओ और राग मार्ग में जब राग मार्ग में प्रविष्ट हो जाओ तो देखो गौर गदाधर गौर गदाधर राग मार्ग में प्रविष्ट हो जाओ तो गौर गदाधर का अर्चन सेवा का व्यवस्था है और चंद मार्ग में गौर विष्णुप्रिया विष्णुप्रिया का आराधना ना करो करोगे नहीं ऐसा नहीं आराधना करना चाहिए बहुत सारे आदमी बता विष्णुप्रिया देवी की आराधना करके क्या करें हमको तो राधा का कीपा चाहिए राधा का कीपा चाहिए पोपा जी को क्वेश्चन किया था ये हम जो गुरुपात पद्मों को सेवा करते हैं प्रभुपाद को प्रश्न किया भक्तों की शिव भक्तों ने जो हमारा गुरुपात पद्म को राधा रानी जैसे चिंतन किया जा सकता प्रभुपाद ने चिल्लाकर उपदेशम तो देता था जी हाँ थोड़ा ऊंचा होकर देखो तो गुरुपात पद्म का मूल स्वरूप में तो राधा रानी है लेकिन गुरुजी को तुम डायरेक्टली राधा रानी बोल के पूजा मत करो इसमें हो उपासना हो जाएगा वो अपराध हो जाएगा लेकिन राधा रानी चोर तो कुछ है नहीं राधारानी चोर क्या है कि पाकटको राधा जो राधा रानी का है उसमें क्या है अनंत को बीष्म नम्र पद मोजार चिते बेरंचिया जितना सारे हैं सब कोई का भाव ये है कि राधा रानी का चरण का किपा मिल जाए सब कोई का उद्देश्य एक है चाहे बैकुंठों का लक्ष्मी देवी हो हमारा भागवत महाराजा है <laughs> अच्छा राइट हो राइट जय घोर जय गौर दंड बहुत दिन बाद देखा <laughs> जितना सारे द्वारका का परिकर मथुरा का परिकरी सारे सब राधा रानी से अनंत को को पदमजार चिते। पदमजार चिते, पदमजार है अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजा अर्चित पद्मजा अर्चित पद्मजा लक्षित हमारा राधा रानी है राधा रानी का चरण का पूजा करे अर्चन करे नोती करे नम्र एकदम विनम्र भाव लेकर तभी आगे जाकर राधा रानी का कृपा मिले तो पौबा जी को जब प्रश्न किए हमारा गुरुजी को कि राधा रानी का भाव चिंतन पला कर, भला हां ऊंचा होकर देखे ऊंचा होकर देखे तो यही तो आता है और क्या है ऊंचा है के देखे तो यही आता है गौर विष्णुप्रिया ये अर्चन मार्ग में विधि है आसन महाराज दर्शन के लिए जाएंगे हा हा हा सोर्य ठीक है तो जय गौर जय गुरु जय अर्चन मार्ग में गौर विष्णुप्रिया का पूजा का व्यवस्था है और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का आदेश के द्वारा हमको पता चला कि अपराकित सरस्वती का पूजा वैष्णव लोग करें आज और आज ही भगवान का माया का द्वारा मोहित होकर जड़ जगत का जो सरस्वती है जो जड़ विद्या देती है उनका आराधना करें कालीदास जी का नाम सुने होंगे आप महाकवि कालिदास ओ भी जड़ जगत का सरस्वती का किपा मिला और अपरागित जगत का सरस्वती का किपा नहीं मिला भवीति भावभीति कालिदास जगत का जो सरस्वती हैं इनके किपा मिले पौपा जी ने इसका सुंदर व्याख्या किया पौपा बोले देखो जिनको अपराकित जगत का सरस्वती का ना किपा मिले उसका पंडिताई फजूल है बेकार यूजलेस कोई काम का नहीं है देखो ये कालिदास जी कितना बड़ा पंडित है लेकिन जब लिखने गया मेघदूत कुमार संभव लिखा इसके प्रीफेस किताब लिखने का पहले जो प्रीफेस रहता है ना बंदना आदि सब इसमें देखो हर का गौरी शंकर का वंदना किए पिता माता बोल के संबोधन किए पिता माता बोल के संबोधन किया गौरी गौरीशंकर वंदे गौरीशंकर पितरो पिता माता बोल के संभाषण किया अब जिसको पिता माता बोल के संभाषण करोगे तुम्हारा बुद्धि तो ऐसा ही रहना चाहिए फिर आगे चलकर किताब में देखा जाए गौरी शंकर का रहो लीला सीक्रेट लीला उसका वर्णन है अब आप बताओ आपका जो पिता माता का सिक्रेट लीला आपको देखने का तो अधिकार नहीं है पोपा जी बहुत सुंदर से प्रमाण दिए देखो हम लड़ाई करने नहीं जाते बहुत विद्वान है ज, जरूर विद्वान है लेकिन विद्वान का व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में दिया उद्धव जी को बताया पंडितों बंधन अक्षबित किससे बंधन छुटकारा मिले या किससे बंधन हो जाए ये दोनों जिसको बराबर एकदम तगड़ा बुद्धि है विवेक है वो वास्तव पंडित है बाकी आदमी पंडित नहीं है सारे तमाम शास्त्रों का मुखस्त करो ये पंडित नहीं है खुद को बचा नहीं सकोगे पंडित तो वो है जो खुद बता सके देखो दो शब्दों आता है ब्रह्मविद ब्रह्मवादी सुने हो ब्रह्मविद ब्रह्मवादी वेदविद वेदवादी ये वादी जो है ये बोलता है वो लोग बोलता है प्रवचन देता है लेकिन उसका अनुभव नहीं है और ब्रह्मो बीत का ब्रह्मो के बारे में डायरेक्ट अनुभव है वेन इज स्पीकिंग समथिंग आउट ऑफ हिज ओन रियलाइजेशन इज स्पीकिंग अपना अनुभव के स्थिति पर वो प्रवचन दे रहे हैं मुखोश तो नहीं बोल रहे इसलिए बीत और बादी दोनों में अंतर है भगवान श्री कृष्ण एगारह कन्दे में सुंदर उद्धव जी को ये सब बात बताए पंडित तो वास्तव वो है जिसको पता है कैसे बंधन होगा और कैसे बंधन से छुटकारा मिलेगा जिसको ये आइडिया ही नहीं है तो पंडित हो ही नहीं सकता वो तो उल्टा रास्ता पे जा रहा है जिसमें बंधन होगा प्रतिष्ठा आएगा कामे निकांचन आएगा उसका पीछे दौड़ रहा है विष्णुप्रिया देवी का कृपा हो तो थोड़ी ये सब बुद्धि आएगा बुद्धि तो सुधर जाएगा बुद्धि खराब हो जाए तो ये सब बुद्धि आएगा लोगों को खूब सुनाए खूब हल्ला मच गया ये महाराज आए बड़ा नेता हो गया बस हो गया छुट्टी भजन से छुटकारा जिसको असली निखर अमृत मिले जैसे जर का उदाहरण जीप गोस्वामी दिए जीप गोस्वामी बोले कि देखो अगर जर में किसी का पास माटी खोदते हुए आपको बहुत हीरे जबरत मिला मिट्टी का अंदर तो आप क्या करोगे तुरंत उसको ऐसा करके संभालोगे कि जगत का आदमी को पता ना चले यही तो करोगे ना हीरा मिला माटी खुदे समय मिल गया तो क्या करोगे तुरंत उसको बंद करके किसी को पता ना चले तो जिबिको स्वाईपात जी ने बताएं कि देखो अगर किसी को वास्तव भक्ति मिले प्रेम मिले रूपानुगो रूपानुगो बोल के बहुत हल्ला मस्ता बिंदावन है लेकिन रूपानुगो धारा में अगर किसी को वास्तव प्रेम मिला रूपानुगो धारा में रूप गोस्वामी जी का चरण का एक धूलि बनने का इच्छा रखते है गोड़िया का बड़ा बड़ा सब महान तो वो चाहते रूप पदाम्बुजो धूलि स्वांग जन्म जन्म श्रीभू गोस्वामी जी का चरण का धूली बनना हमारा मकसद है हमारा मकसद तो दुनियादारी का पीछे नहीं है वो तो मरने का चक्कर है फांसी का पंदा बन जाए बहुत बन गया बहुत 60 साल का उम्र में भी उसका पतन हो गया 60 साल का उम्र में सिक्सटी years of age फिर भी फॉल डाउन हो सकता माया इतना प्रबल है खींचतान करके अर्थ निकालना शास्त्रों का ये तो पंडिताई का कसरत है ही है लेकिन जब कीपा मिले तो अनायास अंतर से सिद्धांतों का स्फूर्ति होगा पोपा जी बताते थे सिद्धांतों का स्पूर्ति जब विष्णुप्रिया देवी और प्राकृत सरस्वती जी का कीपा ना हो तब तक ये भक्ति राज्यों में वास्तव प्रवेश अधिकार नहीं है और गौर गृह में प्रवेश अधिकार नहीं हुआ तो राधा रानी के पास कैसे प्रवेश अधिकार हुआ क्योंकि प्रबोधानंद सरस्वती बात तो बता दी क्रम बता दिया ना यथा यथा गौर पदार बिंद बिंदपुन्न राशि तथा तथा उत्सर्पति अकस्मात राधा पदम्बुजो सुधम्ब राधा राधा बोलने से हो जाएगा क्या मिल जाएगा इतना चीफ है सस्ता है जो राधा रानी का चरण भगवान कृष्ण पागल का भी घूमते हैं सरोगर ल मंडनम ममो सिर मंडलम दही पद पल्लभ उदारम राधारानी का चरण कमल भगवान श्री कृष्ण बोलते हमारा माथे पे दर्द हो तो बोले वाला दुनियादारी का आदमी तो ऐसा ही करता है ना रासलीला आदि उसका पहले जो व्याख्या है बहुत दिन तक होता है वो सब बात बस्तोहरण लीला का एकदम वास्तव व्याख्या होनी चाहिए जो सुनने का बाद आदमी का लोम हर्षण हो जाए लोम खड़ा हो जाएगा अरे हमने तो हमको तो पता नहीं था बस्तोहरण लीला ऐसा है और बस्तोहरण लीला को लेकर आदमी दुनिया का आदमी कितना सारे घटिया व्याख्या करते हैं जानते हो भगवान का कोई काम नहीं है भगवान गुपियो का कपड़ा चुरा कर उसका नंगापन देखना चाहते कितना इडियट है दया हाउ फूल आपको याद होगा जब बानासुर का साथ लड़ाई चल रहा था तब तो क्या हुआ था बानासुर मारा गए जाए, मारा जाएगा ऐसा स्थिति हुआ तो बानासुर का माताजी कोटोरा नंगी होकर सामने आ गई तो कृष्ण ने क्या किया था मुखो युद्ध किया था भागवत देखो इसीलिए बोले जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत तो आश्रय करो वैष्णव जब भगवान श्री कृष्ण कोटोरा आई तो अपना मुख को घुमा लिए और इधर देखो ये जो कुरुक्षेत्र तो युद्ध में भी श्रीखंडीय आए तो पितामह विश्व क्या की पितामह विश्व क्या की लेकिन आदमी का बुद्धि इतना गिर गया डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी वी कैनोट टॉलरेट इट इतना नीचे गिर गया आत्मी का बुद्धि रोटी कपड़ा मुहन शरीर यह सब छोड़ के ऊपर जा ही नहीं सकता कहां जाओ भगवान के पास वृंदावन टिकट खरीद के आने से वृंदावन दर्शन हो जाएगा इतना ईजी है वृंदावन का जगत का बॉम्बई दिल्ली है कि दर्शन करोगे अभी बताया था ना? संधिनी शक्की के द्वारा यह प्रकटित धाम इसको दर्शन कैसे होगा जब किपा नहीं होगा माने संत किपा बिना सुलभ न सोई संतों के कृपा के अलावा यह संभव नहीं है प्राप्ति होना वो भी वास्तव संध होना चाहिए जिसका खुद का काम क्रोध नहीं गया वो दूसरे को प्रवचन के द्वारा वो तो काम भर्ती कर देगा वो रासलीला सुन के जाएगा और घर में जाके व्यविचार करेगा बोलो माना कर दिया परम पूजा के महाराज प्रभुपाद हमारा गुरु बहुत स्ट्रिक्ट था आजीब गोस्वाई भी ये सिद्धांत थी महाराज आपको अगर ये संपत्ति प्रेम मिला तो आप क्या करोगे दुनिया को दिखाओगे हमको प्रेम मिला प्रेम मिला आओ हमारा साथ हमको चरण पूजा करो बोलोगे क्या प्रेम मिल गया तो आप चुप हो जाओगे प्रेम मिलने के बाद आपका कोई बहस नहीं रहेगा चुप हो जाओगे जैसे फूलों में जब तक मधुमक्खी बैठकर कर नहीं पान करना शुरू कर दे तब तब मरमराते हैं बो बों बो और जब बैठ गया अपना जो लगा दिया एकदम मधु आहरण करने में व्यस्त है आस्वादन में आहरण में तब सारे महाराज हल्ला चिल्ला समाप्त है और कोई हल्ला चिल्ला है नहीं हल्ला चिल्ला तब तक है जब तक ये वास्तव चीज नहीं मिला आप अगर बोलोगे महाराज हमको हमारा पास बहुत बग, बगीचे हैं उसमें से फूल आपको अगर बगीचे से पूरा तमाम फूल तोड़ फोड़ कर आपका हाथ में दिया जाए कैन यू गेट इवेन ए ड्रॉप ऑफ आनी आउट ऑफ इट पिसाई करके ग्राइंडर में वो वो कुछ भी करके कुचल कर हनी मधु शायद निकालेगा इतना धैर्य सारे फूल पुष्प आपको दिया जाए बहुत सारे पुष्प आपको दे देंगे हम आप एक काम करो आप उसमें से शायद निकल कर दिखाओ घिस के पिस के किसी भी हालत से दिखाओ किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है तो दिखाओ लेकिन कितना इजी प्रोसीड्योर है देखो शायद मधु का लिए आपको मधुमाखी का चरण में ही जाना पड़ेगा और शास्त्रो का जो अनुभव है उसको आहरण करने के लिए आपका जो जितना रुपया है आप जाके जितना किताब खरीदो कुछ भी करो आप पढ़ाई करो तो आएगा उस एक्सट्रैक्ट आएगा नहीं इसीलिए स्वर्गोस्वामी पाद का जो स्टॉकम है नाना शास्त्र विचार नहीं को निपुनो सदधर्म संस्थापको लोकान करो तिबने मान्य करो किसलिए बोला इसी चौसठी भक्ति अंग में वो जो निषेध वाला जो बात है उसमें बहुशस्त्र ध्यान निषेध कर दिया हाँ क्यों निषेध बोले महाज आउट ऑफ योर ओन इंटेलिजेंस या इफ यू गो थ्रू ऑल दिस बुक यू कैन गो मैट अरे महाराज पद्म पुराण में ये लिखा है पुराण में ये लिखा है और विष्णु पुराण में ये लिखा है वह कौन सी ठीक होगा ये सब बेकार है हो जाएगा तमाम शास्त्रों का निचोर गुरु वैष्णव का किपय के द्वारा प्राप्त तो हो सकते हो संभव है गीता कितना बार आप पढ़े हो अगर आपका सामने गीता गौरिया मठ का गीता का व्याख्या हो शुरू हो जाए आप तो पागल बन जाओगे मैंने जिंदगी में सुना ही नहीं जिंदगी में सुना नहीं भगवान का जितना करीब करीब रहते हैं जैसे आपका घर का खबर हम लेना चाहे तो बाजार में जाए आपका घर के सामने तो थोड़ा बहुत बोल, बोल सकता वहां नौकरी करता था और रिटायर है ऐसा बोल सकता और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपका इंटीमेट प्रेम के पास जाना पड़ेगा थोड़ा वो भी जानता नहीं जो आपका मा, माता पिता जानते हैं वो भी अगर नहीं है तो आपका बीबी के पास जाना पड़ेगा वो बता सकते भगवान का अंतर का जो भाव है शास्त्र में क्या लिखा है ये भगवान का एकदम अपना आदमी जो है अप, अपनापन में भी पार्थक्य होता है डिविजन होता है भागवतम मृत्यु में हमारा सोनातन गोस्पाद पाजी दिखाए देखो गोरुर जी का भगवान का जो प्रेम है हनुमान जी का जो प्रेम है पांच पांडवों का जो प्रेम है सब बराबर है क्या सब बराबर भेद है ना एक प्रहलाद महाराज का जो प्रेम है धुव महाराज का जो प्रेम है हनुमान जी का जो प्रेम है पांच पांडवों का कृष्ण सब तो कृष्णों को भल प्यार करते हैं कृष्णों को ही तो प्यार करते हैं लेकिन इन भक्ति में अलग अलग किस्म का भाव है भक्ति में भी स्पेशलिटी है अलग अलग किस्म का एक जैसा नहीं है इसलिए तो दुनिया में जितना सारे व्याख्या शास्त्रों का हो और गौड़िया मठ में गौड़ियामठ का अंदर राधा रानी का निजी जन जैसे बैठा हुआ है देखो ये पूरा दुनिया में एकदम मचा दिया था ये जो हमारा भक्ति सारंग गोस्वा सारंग भागवत बोले से ना कहो कोली के मान लो ना कोली को क्यों नहीं मारा परीक्षित महाराज महाराज क्यों मारेगा क्योंकि परीक्षित महाराज तो सारंग ईव सार्वभूक वो जानते हैं कलिकाल जितना 200 इसमें सुविधा है ये हमारा परम प्रिय गोस्वामी महाराज जी इसका टाइटल है सारंगो सारंग मतलब मधुमाखी कितना प्रचार किया इंग्लैंड में अमेरिका में क्वीन का पास प्रिंस का पास सारे आजकल का जमाने में असंभव ऐसा प्रचार विष्णुप्रिया देवी का बारे में चर्चा हो रहा था तो हमने बताया लादिनी संगीत आ संधिनी तिनेर जे पर रिफ्लेक्शन सेठा वो परवाटिक रिफ्लेक्शन इस जगत में आए जो अपरागित जगत में लादिनी शक्ति रहे उसका परवाटिक रिफ्लेक्शन विकृत प्रतिफलन परे तो यहां स्त्री पुरुषों में प्रेम बन जाता है स्त्री पुरुषों का अंदर जड़ जगत में जितना सारे प्रेम है वो अपरागित जगत का जो लादिनी शक्ति उसका विकृत प्रतिफलन यहाँ है छाया जैसा आपका परछाई पड़ता है पीछे लाइट के अगेंस्ट में खड़ा हो जाओ इसके द्वारा ये जर जगत का जितना सारे प्रेम पीति का मसला है ये हो जाता और और और संगीत आपका संधिनी तो बताएं आप सारे अपराखित जगत आपराखित जगत में भेद समझ में नहीं आएगा और प्रबोधानंद सरस्वती बाद परिस्कार बता दिया सफा कुल्ला। जब तक आपको था यथा गौरव पदार बिंदे बिंदे तो भक्ति में कृत पुण्य राशि पुण्य राशि मतलब हमारा जो जोर जगत का पुन्नो नहीं है सुकृति भक्ति सुकृति ये एकदम इकट्ठा एक होते होते जब ऐसा हालत हो जाए तब गौरंग महापुभ का कृपा हो हमारा शास्त्रकार ने तो और व्याख्या किया गौरंग महाप्रभु का कृपा आपको चाहिए तो नित्यानंद पव का कृपा चाहिए नित्यानंद बहु का कीपा चाहिए तो नित्यानंद चरण का भिंगो है इतना सारे इन लोगों का कीपा चाहिए नित्यानंद बहू का कृपा बद्धजीबू का जो जीवन है इसमें दो किस्म आता है एक तो है जब बद्धजीप वॉन्डरिंग पागल कुमार ढूंढते गुरु दो गुरु दो कहा सदगुरु मिले तो नित्यानंद बहू का ये ड्यूटी होता है जो उसका स्थिति है संस्कार उसका अनुभव उसको गुरु का पास भेज दे चौत्य तो अच्छे चौत्य तो अच्छी चौत्र स्थान एक चौथ गुरु तो अच्छे और उसका बाद गुरुचरण में जब गुरु दीखा हो जाए दीखा होने का जो व्यवस्था पहले तो गाइड करें नित्यानंद बाबू का कृपा के द्वारा ही गुरु मिले और मिलने का बाद गुरु में वो भी भजन में थोड़ा रुचि पैदा होना और कीपा करना ये भी नित्यानंद प्रबू का काम है अतो व संसाराम बोधित और अनदायो मिले संसार अर्णब इसको पार करने का रिस्पांसिबिलिटी टोटली विद मी संसार समुन्दर को पार कर देंगे हम हम जुमा लेते हैं लेकिन आप पार होना चाहो कि नहीं ये बताओ सच्चा बताओगे बुद्धि मई लगे हम पार कर देंगे हम पार कर देंगे कोई चिंता नहीं हमारे भजिया हमारे किनिया लोहो भजो गौरव हरी चरण गौर में लगन लगाओ विष्णुप्रिया देवी का बारे में बहुत सारे बोलने का है हो सके तो आरती का बाद बैठोगे आरती का बाद बैठोगे ना बंद हाँ, नहीं चले तो अभी आरती शुरू होने वाला है तो आरती का बाद विष्णु प्रया देवी का बारे में और थोड़ा चर्चा होगा कि हो सके हो जाएगा अभी आरती का टाइम में ढगान का सेवा में रुकावट नहीं डालना चाहिए तो आप इस तक रहे बाछाकाल के पास पे पतिता आनंद पाने